होटल पहुंचने के बाद वो सीधे ही इसके लिफ्ट से होते हुए 20वीं मंजिल पर स्थित इसके बार में पहुंच गए होटल एजेंसी का बार मुंबई शहर के सबसे महंगे और बड़े बॉर्स में से एक है यहां आम लोग पहुंच भी नहीं पाते शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही इस बार में जाने की हिम्मत रखते मिस्टर मलिक जैसे ही बार के भीतर दाखिल हुए वहाँ उन्हें सामने एक सोफे पर मिस्टर आर के चोपड़ा के साथ ही विक्रांत भी बैठा हुआ था दोनों आपस में बात करते हुए ड्रिंक्स पीए जा रहे थे मिस्टर मलिक उन दोनों के पास पहुंचकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाला और विक्रांत के नाम पर 21 लाख का चेक साइन करके चेक को उसकी तरफ सरका दिया फिर उन्होंने एक सिगार जलाते हुए विक्रांत से कहा ये लो पूरे इक्कीस लाख तुम्हारे हवाले अब तुम्हे इन पैसों का जो करना है करो थैंक यू थैंक यू मिस्टर मलिक थैंक यू चोपड़ा साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत ने उन दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा नहीं नहीं, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है तुम्हारी ब्रांच वालों ने जो किया है वो कोई छोटा काम नहीं है 26 सालों से हम न्याय की राह देख रहे थे और अब जाकर हमें ये न्याय मिला है हम भला कैसे तुम लोगों की मेहनत का इनाम किसी और को लूटने देते ये पैसे सिर्फ तुम लोगों के लिए थे खास पर विक्रांत तुम्हारे लिए तुमने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते हुए रमाकांत अग्रवाल को सलाखों के पीछे पहुँचाया है उसके लिए हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे आर के चोपड़ा ने विक्रांत से कहा अरे सर थैंक यू थैंक यू सो मच विक्रांत ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, मैं चलता हूं, आप लोग कीजिए। इतना कहकर विक्रांत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ वो अभी पीछे मुड़ाई था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत एक मिनट रुको हाँ सर झट से विक्रांत पीछे मुड़ गया आर के साहब ने अपने कोर्ट की जेब में हाथ डालकर अपना चेकबुक बाहर निकाला उसमें पहले से ही विक्रांत के नाम का चेक भरा हुआ था जिसमें अस्सी लाख रुपए का अमाउंट भरा था आर के साहब ने वो चेक चेकबुक से निकालकर विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा ये लो ये अस्सी लाख भी तुम्हारे विक्रांत सन्न रह गया चेक में इतना सारा अमाउंट भरा देख विक्रांत को अजीब सा डर लगने लगा उसे उम्मीद थी कि जरूर इस चेक के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है ये ये क्यों सर विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा विक्रांत बस मेरा एक काम कर दो आर के चोपड़ा साहब ने बेहद गंभीर होते हुए कहा मुझे मुझे रोहित अग्रवाल का पता दे दो बस दरअसल जैसे ही जतिन ने विक्रांत को यह खबर दी कि नए ब्यूरो चीफ इनाम वाले पैसे कहीं और खर्च करने जा रहे हैं, तभी विक्रांत के दिमाग में ये आइडिया आ गया था इसीलिए वो जतिन के आगे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था विक्रांत को पता था की अगर वो जतिन के कहने के अनुसार जाकर ब्यूरो चीफ ऐसी डायरेक्टली पैसे की बात करता तो हो सकता है कि उसे पैसा ना मिलता और अगर किसी हालत में पैसा मिल भी जाता तो भी नए ब्यूरो चीफ से उसका व्यवहार खराब हो जाता विक्रांत फालतू में किसी से अपनी बात नहीं बिगाड़ना चाहता था उस वक्त उसे मिस्टर मलिक और आर के चोपड़ा साहब की याद आ गई इन्हीं दोनों लोगों ने पुलिस को इनाम के तौर पर पैसे दिए थे सो ये पैसे निकलवाने का इनसे बढ़िया और कोई जरिया विक्रांत को नजर नहीं आया और जब विक्रांत ने उन दोनों को बुलाकर इस बारे में बात की तो वो भी तुरंत विक्रांत की मदद के लिए तैयार हो गए मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब तो विक्रांत को पर्सनली जानते थे सो जैसे ही विक्रांत ने पैसे के हेरफेर की बात की उन्होंने ब्यूरो चीफ पीयूष से पैसे वापस लेने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई वो दोनों तो शुरू से ही यही चाहते थे कि इनाम का सारा पैसा विक्रांत को ही मिले क्योंकि तो ये बात उन्हें भी खूब अच्छे ऐसी पता थी की विक्रांत ने दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने में मदद की और विक्रांत ने ही अपनी जान की बाजी लगाकर रमाकांत अग्रवाल को पकड़ा था विक्रांत के कहने पर मिस्टर मलिक तुरंत जाकर नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन से अपने दिए हुए 21 लाख रुपए वापस मांग लाए थे फिर मिस्टर मलिक और आर के चोपड़ा साहब ने अपनी खुशी से ऐसी 21 लाख रुपए विक्रांत के हाथ में सौंप भी दिए थे लेकिन जैसे ही विक्रांत ये पैसे लेकर जा रहा था वैसे ही चोपड़ा साहब ने विक्रांत को अस्सी लाख रूपए का ऑफर दे डाला उसके बदले में वो विक्रांत से रमाकांत के इकलौते बेटे रोहित अग्रवाल का पता जानना चाहते थे विक्रांत ने जैसे ही आर.के. चोपड़ा साहब की बात सुनी वो सन्न रह गया कुछ सेकंड तक वो अवाक रहकर खड़ा रह कर गया फिर वो चोपड़ा साहब की तरफ पलटते हुए बोल पड़ा चोपड़ा सर ये रूल के खिलाफ है मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे रूल मत बताओ विक्रांत जो तुमसे कह रहा हूँ बस उतना करो तुम्हे अभी पता नहीं है कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है तुम बस उसके बेटे का एड्रेस दे दो फिर तुमसे कुछ मतलब नहीं है तुम्हे कुछ नहीं होगा ये हमारी गारंटी है चोपड़ा ने जवाब दिया उसके साथ ही बैठे मिस्टर मलिक ने भी चोपड़ा की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं रमाकांत के बेटे को कुछ होने भी नहीं दूंगा अगर आप लोगों ने उसको कुछ किया तो विक्रांत ये लो चोपड़ा साहब ने अपना चेकबुक निकाल कर विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा इसमें अपने मन से जो रकम भरना चाहो भर लो लेकिन मुझे रमाकांत अग्रवाल के बेटे का पता चाहिए और हाँ तुम्हें फिर इससे कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं आयेगा ये देखकर विक्रांत सन्न रह गए वो खड़े खड़े ही उन दोनों की आंखों सोफे, सोफे पर बैठने के बाद निकाला फिर उसने चेक को सामने टेबल पर रखकर चोपड़ा की तरफ सरका दिया सर मैं रमाकांत अग्रवाल के बेटे की जान बख्शने के लिए आप लोगों को ये पैसे दे रहा हूँ प्लीज आप इसे ले लीजिये लेकिन रोहित रमाकांत की गलती कि सजा उसके बेटे को मत दीजिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है आ, क्या चोपड़ा साहब चौंक पड़े मिस्टर मलिक भी विक्रांत की इस हरकत को देखकर कर सन्न रह गए क्या मतलब तुम्हारा चोपड़ा ने थोड़े सख्त लहजे में विक्रांत से पूछा देखिए सर आप लोग प्लीज दो मिनट मेरी बात सुनिए विक्रांत ने कहा हाँ बोलो मलिक ने जवाब दिया सर बात ये है की जब मैं इस केस आरोप काम कर रहा था तब मैंने रमाकांत के मुँह ऐसी सच उगुलवाने के लिए उसके बेटे रोहित को किडनैप करने का प्लान बनाया था मैंने सोचा था कि रोहित को किडनैप कर लूंगा तो फिर रमाकांत तुरंत ही अपने बेटे की सलामती के लिए सब कुछ सच सच बता देगा किडनैपिंग की बात सुनकर मिस्टर मलिक और चोपड़ा दोनों ही चौंक उठे वो विक्रांत को एक एकटक हारते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे लेकिन आपको पता है मैं ये नहीं कर सका विक्रांत ने उन दोनों की तरफ ध्यान ऐसी देखते हुए कहा क्यूँ उत्सुकता मिस्टर मलिक तुरंत ही पूछ पड़े सर ऐसा है न जब मैं रोहित को किडनैप करने का प्लान बना रहा था तब मैंने उसके बारे में थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की विक्रांत ने उन दोनों की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा आपको शायद पता नहीं होगा कि जहां पर आज अग्रवाल कॉरपोरेशन का शानदार ऑफिस बना हुआ है वहां पहले झुग्गी बस्ती हुआ करती थी उस टाइम रमाकांत ने कुछ लीडर्स को पैसे खिलाकर उस सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और फिर जबरन वहाँ की झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चलवा दिया था सैकड़ों लोगों को उसने बेघर कर दिया था तब रोहित ने अपने बाप को बिना बताए उन बेघरों की मदद की थी उन्हें हर के पैसे दिए थे और गवर्नमेंट से मिलकर उनके रहने के लिए घर का भी इंतजाम किया था और आपको ये भी शायद नहीं पता होगा कि इस वक्त रमाकांत के ऊपर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी केस चल रहा है और अगर सब कुछ प्रूफ हो गया तो उसके ऑफिस की बिल्डिंग को भी ढहा दिया जायेगा उसके बाद अभी जब साल दो में मुंबई में बाढ़ आई थी तब भी उसने बहुत चैरिटी की थी गरीबों की बहुत मदद की थी उस टाइम तो उसकी खबर न्यूज़पेपर आदि में भी छपी थी और ये सब तो छोड़िए अभी जब मैं इस केस पर काम कर रहा था तब उस बीच मैं एक दिन उसके ऑफिस तनिष्क टेक्नोलॉजी में भी गया हुआ था वहा भी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था वहाँ कोई बम रख कर चला गया था तब उसने एक छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी उसके बाद फिर बोलने लगा तभी मैंने रोहित को हार्म पहुंचाने का ख्याल दिल से निकाल दिया भला मैं उसके बाप के किए की कि सजा उस निर्दोष को क्यों दूं? विक्रांत की सारी बातें सुनकर एक बार फिर से मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब शांत होकर बैठ गए वो दोनों किसी गहरी सोच में डूब गए विक्रांत भी बेहद सीरियस होकर उन दोनों की तरफ ध्यान से देखने लगा उसे पूरी उम्मीद थी कि मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब जरूर उसकी बात समझेंगे सर ये बदले की आग कब खत्म होगी मुझे आप लोगों के दुख का अंदाजा है विक्रांत ने कहा मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले है लेकिन अभी विक्रांत अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले चोपड़ा साहब ने टेबल पर अपना हाथ जोर से पीटते हुए विक्रांत को शांत कर दिया मुझे इससे कोई मतलब नहीं